नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट 90.4 एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग राजस्थान गुड मॉर्निंग गुजरात आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिन की और आप सभी जानते हैं नौ से दस हम लोग आपका स्वस्थ आपके हाथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर कोटारी जी आए हुए हैं जो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं और पेट के सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए वो आपसे बातचीत करेंगे तो जितने भी पेट की बीमारियां वैसे कहा जाता है कि पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक होता है तो मेन है हमारा पेट के जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और क्या हो सकता है क्या किया जा सकता है उस विषय पर डॉक्टर साहब बात करेंगे और आपसे आप अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे छोटी मोटी आपको तकलीफ हो रही है तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं फ़ोन करने के लिए चौरानवे चौधा पंदरा, चौधा पंदरा, इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं डॉक्टर खोटारी से सीधे बात कर सकते हैं और दूसरा आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम उम्र और वजन और क्या बीमारी है और कितने समय से है और क्या मेडिसिन ले रहे हैं ये पूरा अगर डिटेल लिखते हैं तो आपको डॉक्टर साहब सही ढंग से बता पाएंगे कि आपको और क्या करना चाहिए तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं इंदौर में उन्होंने काफी समय जो है काम किया है और बहुत ही अच्छे सर्जन है हमारे बीच में तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर खोटारी जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब बताइए अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को मैं डॉक्टर दिलीप कोठारी हूं। मैंने अभी माउंट अबू में ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है इसके पहले मैं इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में था और करीबन 25 साल से मैं पेट के रोग इलाज कर रहा हूं। मैं पेट में अधिकतर सर्जिकल प्रॉब्लम जो ऑपरेशन से ठीक होती है उसका इलाज करता हूँ पेट के कैंसर लेप्रोस्कोपी से दूरबीन के ऑपरेशन पेट की दूसरी समस्याएं और खून के दस्ताना और जनरल ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं जैसे हर्निया आइड्रोसिल, पाइल्स, पित्त की थैली के ऑपरेशंस पेट की बीमारियों में दो टाइप के तो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं एक मेडिकल गेस्ट्रोलॉजिस्ट और एक सर्जिकल गेस्ट्रोलॉजिस्ट आई एम सर्जिकल गेस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ बट यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में हम लोग मेडिकल गेस्ट्रोलॉजिस्ट का भी काम देखते हैं क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं मेडिकल गेस्ट्रोलॉजिस्ट तो हम दूरबीन से जाँचे करना जैसे जे एंडस को बोलते हैं जिसमें पेट के अलसर्स हो एसिडिटी हो हाइटस हो उसको भी डायग्नोस्ट करते हैं कॉलोनोसकोपी करते हैं जिसमें लेटरिन के की जांच करते हैं जिसमें खून आता है कभी पाइल्स है या कैंसर है या कोई दूसरी बीमारी तो उसका भी डायग्नोसिस की सुविधा हमारे पास है चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप क्या करते हैं किस तरह से काम आपने किया है तो आइए जनरली हमारे जो पेट की बीमारियाँ होती हैं वो कैसे शुरू होते हैं उसके जनरल थोड़ी सी बातें बताइए जो मेडिकल कॉमन प्रॉब्लम है उसमें तो सबसे ज्यादा होती है एसिडिटी पेट में जलन पेट में दर्द खटी डकाराना ये अपर एपडोम से संबंधित है जहाँ खाना जाता है आमाशय में और इकट्ठा होता है जहां एसिड बनता है जी, जी, ये कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी इंफेक्शन स्टमक के खाने आहार नली के भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि कैंसर इंसर होने की संभावना होती है जो ओल्ड एज में ज्यादा होती है जिसमें खाने में तकलीफ होती है खाना गुटकने में एसिडिटी के अंदर दो चीज होती है पेट में जलन होती है या पेट में दर्द होता है ये हम दूरबीन से जांच करके उसका डायग्नोसिस बनाते है पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब ट्रीटमेंट करते हैं अगर वो अल्सर है और एसिडिटी तो तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है। है है अगर कैंसर या दो दूसरी गांठ तो उसको जिसको दवाइयों से ठीक होता है और इसके भी लिए हम लोग यूनिशियली तो सिर्फ उनकी हिस्ट्री या डायग्नोसिस से पता लगाते हैं जरूरत पड़ती है तो कुछ ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करते हैं और अच्छा। उनको मेडिसिन देते हैं नहीं ठीक होते हैं तो फिर उनको लेटरिन के रास्ते की जांच दूरबीन से करते हैं परंतु अगर कोई पेशेंट ब्लीडिंग लेकर आता है तो हम सोनोग्राफी अगर बाद में करते हैं पहले उसकी कोलोनोस्कोपी या लेटरिन के रास्ते से दूरबीन की जांच करते हैं जो जवान व्यक्ति होते हैं यंग पेशेंट्स होते है, तो हैं उनमें अधिकतर पाइल्स की या फिशियर की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उनको ब्लीडिंग होती है परंतु उम्रदराज लोग होते हैं जो पचास पचपन साठ के होते हैं उनमें पाइल्स तो होती ही हैं परंतु कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है तो इन लोगों को हम फिर हम दूरबीन से जाँच करके पहले पता लगाते हैं कि इनको ब्लीडिंग क्यों हो रही है और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं अगर पाइल्स हैं तो उसके भी मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास जिसमें लेजर बैंड चढ़ाना इंजेक्शन लगाना और अगर कैंसर है तो फिर उसके ऑपरेशन की सुविधा भी है तो उसमें फिर हाँतों को निकालना और फिर जोड़ना उस एडवांस ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं यहाँ फिर जी सर्जरी में अच्छा एक मैसेज आया है नाम लिखा नहीं है और लिखते हैं सर टी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है ब्लड टेस्ट है या कुछ और नहीं टी तो शरीर में बहुत सारी जगह होती है छाती की टीबी अलग है जो मेरा विषय नहीं है पेट की टीबी होती है तो उसमें या तो पेट में गाठे होती हैं या फिर पेट में आंतों का इन्वॉल्वमेंट होता है आंते अफेक्टेड होती है उसमें तो उसमें भूख नहीं लगना पेट में दर्द होना पेट फूलना या दस्त लगना अगर एडवांस टीवी है तो आंतों में रुकावट भी हो सकती है तो जिसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं और उल्टिया होना इसमें हम ब्लड टेस्ट सोनोग्राफी एक्सरे और जरूरत पड़ने पर उसका सी स्कैन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं और नाइन्टी पेशेंट में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती जब तक की वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता है अगर राइट टाइम पर डायग्नोसिस सही हो जाता है तो हम उसको ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और ये बात ध्यान रखनी कि जब तक टीबी कंफर्म नहीं हो हमें कोई दवाई नहीं लिखनी चाहिए उसकी टीबी की तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना ज्यादा जरूरी है उसके लिए आई आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि टीबी अगर पेट में हो तो फिर उसका जो है ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है हाँ ब्लड टेस्ट है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती है एक टेस्ट से नहीं पता लगता है ब्लड टेस्ट करनी होती है सोनोग्राफी करनी होती है किस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आया है अर्ली स्टेज में थोड़ा सा डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है जरूरत पड़ती तो सी स्कैन भी करते हैं। और अच्छा। पेट में से टुकड़ा लेना होता है तो या तो या सोनोग्राफी से लेते हैं वो डिपेंड करता है की कि आपके किस भाग में टीबी है अच्छा अच्छा अच्छा काफी अच्छी बातें हो रही है डॉक्टर कोटारी जी से और पेट के विशेष सर्जन है सर्जिकल ऑपरेशन छोटे बड़े ऑपरेशन करते रहते हैं तो आप इस चीजों को देखकर आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट एफएम सुनते रहो मुस्कुरा आते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब से और काफ़ी मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं और फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी लेकिन अभी आप फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं एक मैसेज आया है माय नेम इज वीपी सिंह एज 23 मेरा पेट में पानी भर जाता है और पेट के राइट साइड में हल्का दर्द रहता है और बहुत हल्का गर्म बुखार रहता है और हल्का पीला पेशाब रहता है ये आ, बरसात के सीज़न में ज़्यादा गर्मी गंभीर हो जाता है कैसे आ, आ, तो सारे डायग्नोसिस कराया पर कोई रिजल्ट नहीं आया है मेरे को एक दो साल से ये होता है आ, अगर आपने डायग्नोसिस कराया है और जाँची हुई है ये तो आपने लिखा नहीं है कि क्या क्या जांच हुई है <laughs> परंतु अगर आपको राइट साइड में पेन होता है और पेट में पानी भरता है बुखार आता है तो इसमें दो ही संभावना हो सकती हैं अगर वजन भी कम हो रहा है तो टीबी होने की संभावना है जिसमें पेट में पानी भरता है और दर्द होता है अच्छा दूसरा अच्छा। आपका लीवर भी खराब हो सकता है लीवर का भी अगर सिकुड़ जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं या हेपेटाइटिस है बोलते हैं उसके अंदर भी पानी भरता है तो ये दो कंडीशन है जिसमें पानी भरता है इसमें जो जाँच होती है मेनली अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे पहले पता लगाते हैं कि टी लीवर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर पानी क्यों आया उसको पता लगाया जाता है कि गांठें हैं पेट में या हाँतों में कोई स्रीजन है सीटी स्कैन करके भी देखा जा सकता है जिससे और कन्फर्म डायग्नोसिस होता है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है पेट का आते हैं या लीवर हैं या नोट हैं फाइनल डायग्नोसिस नहीं बन पाता है फिर भी तो पेट का पानी निकाल के उसको जाँच के लिए बेचते हैं जिसके अंदर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर का टी है आज के पेट के पानी की भी टीबी से डायरेक्ट जांच हो जाती है तो कंफर्म हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये लगाना पड़ेगा आपका डायग्नोसिस क्या क्या हुए हैं और नहीं हुँ. भी हुए हैं तो उसमें सोनोग्राफी सीटी स्कैन और अल्टीमेटली फिर पेट लिवर की आपने की है थोड़ा सा लिख के भेज देंगे तो डॉक्टर साहब फिर आगे की आ, क्या हो सकता है क्या करना है आगे, आगे आपको ये बात आपको बता सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वी पी सिंह जी एक और मैसेज आया है मना राम गिखते हैं मेरे पेट में दर्द होता है और कट्ठा डकार आता है इसकी क्या दवा है डॉक्टर साहब बताइए इसकी दवा तो भी बता नहीं सकते क्योंकि आपकी जांच कहाँ हुई है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ दी नहीं है परंतु अगर पेट में दर्द हो और डकार आता है हाँ। तो इसका मतलब आपके खाने की नली और छाती की छाती की में से जो पेट में जाती है और आमाशा जिसको बोलते हैं उसमें भी बीच में एक वॉल्व होता है वो अगर लूज होता है तो आपका एसिड और खाना आगे भी जाता है और वापस उलट के पीछे भी आता है इसको रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं रिफ्लक्स मतलब रिटर्न होना तो ये हो सकता है कि आपको कोई नीचे छाले हो रहे हैं और वो वाल आपका ठीक नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा एक दुर्बीन से जांच करके जिसको आप पर्जी एंडोस्कोपी बोलते हैं अच्छा, और कुछ एक्सरे करते हैं अगर शुरू में तो अगर ये कन्फर्म हो जाता है तो कुछ मेडिसिन से आपको ट्राई कर सकता है सेवेंटी एटी परसेंट पेशेंट सत्तर अस्सी प्रतिशत पेशेंट लोगों को दवाइयों से आराम मिल जाता है डाइट चेंज करने खुराक की चेंज करने से और पोजीशन चेंज करने से और नहीं मिलता है तो फिर उनके लिए ऑपरेशन की भी सुविधा हो सकती है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको हाइड्रास हरणिया या गेस्ट्रोइोफिजियल रिफ्रेक्ट डिसीज़ जिसमें खाना वापस उल्टा आता है एसिड ऊपर आता है उसकी संभावना हो सकती है तो इसके लिए आपको एंडोस्कोपी करानी है और कुछ एक्सरे कराने कंफर्म करने के लिए तब तक इस पर ऑनलाइन आपको ट्रीटमेंट हम दवाइयाँ नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब तक मरीज को देखे नहीं क्या प्रॉब्लम है कन्फर्म डायग्नोसिस नहीं हो मेडिसिन देना उचित नहीं है हम्म या तो उन्हें डाइट सिस्टम तो बता सकते हैं हाँ डाइट का तो उनको ये बोल सकते हैं कि अगर एसिडिटी ज्यादा होती है आ, तो उसमें अगर जो हम चार चीजों का खास मना करते हैं जिसमें लाल मिर्ची ज़्यादा तेल शराब और सिगरेट तंबाकू गुटखा वगैरह इसका परहेज करें अच्छा दिन में चार पांच बार थोड़ा थोड़ा भोजन करें हाँ। एकदम पेट भर के नहीं खाएं चिकनाई कम खाएं चाय कम पिए और खाना खाने के बाद सोना नहीं है ताकि वापस खाना उल्टी नहीं आए उल्टा रोट के नहीं आए रात को खाने के सोने के पहले तीन घंटे पहले खाना खा ले उसके बाद कुछ नहीं खाएं ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे पेट का प्रेशर बढ़े भारी वजन उठाना या एक्सरसाइज करना वो अभी आप बंद कर दीजिए तो आपको इससे थोड़ा तुरंत आराम तो मिल सकता है ओके ओके डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मना जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप टेम्प्रेरी अपना डाइट में परिवर्तन कीजिए उसके बाद अगर आप सही डायग्नोज करते हैं डॉक्टर के पास जाके जांच करते हैं तो जांच करने से बीमारी का पता चलेगा और फिर उस अनुसार आपको जो है अच्छी दवाइयाँ दी जाएगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे तो ये ध्यान रखिए शुरुआत में अभी आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं जाना चाहते हैं तो ज़रूर जल्दी से जाइए अगर नहीं जा रहे हैं तो अपना डाइट में परिवर्तन कीजिए तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडमोदी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो। आप झरोखा बैठता लड़ सिरदा हाजती गो उमरा सूरत प्यारी ला नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर कोटारी जी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं पेट के सर्जन है एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं हेलो हाँ जी हाँ क्या नाम है आपका बाबूलाल जी बाबूलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर कोटारी जी हमारे साथ है स्टूडियो में हां सर जी की मच्छे की बीमारी के बारे में है मेरे को भी ये बीमारी हो रही है एक बार तो मैंने इलाज भी करवाया है अम्बाजी ये है ना अम्बाजी में मार्केट में अस्पताल में इलाज भी करवाया कोई मच्छा का ऑपरेशन भी करवाया था और भी वापस चार पांच दिन ऐसी वापस लग रहा है जैसे लेटरिन जाता हूँ लेटरिन जाते समय ही मतलब खून आता है लेटरिन का हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। आ, नमस्ते ऑपरेशन आपने करा लिया है ऑपरेशन तो कराया कितने था दिन, दिन हो गया ऑपरेशन को कितने दिन हुआ बाबूलाल जी हाँ जी कितने दिन हो गए ऑपरेशन ऑपरेशन को कितना दिन हुआ ऑपरेशन से तो हाँ। तो महीने महीने हो हो हो गए गए दो कारण हो सकते हैं आपको हाँ। पाइल्स फिर से हो चुके हैं नए नए तरीके से या जहां पाइल्स का ऑपरेशन होता है वहां पे कोई छोटा मोटा दर्द होता है आपको हाँ। दर्द होता है दर्द लेटरिन जाते समय संडास करते समय दर्द होता है न हाँ, हाँ। तो उसमें हो सकता है की वहाँ घाव बन गया है आपको उस घाव के कारण आपको ब्लड होता है और दर्द होता है इसमें आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा कि आप जांच करके दूरबीन से कि उसमें अगर आपको पाइल्स हैं फिर से नए सिरे से बन रहे हैं या फिर वहाँ जहाँ ऑपरेशन हुआ है घाव बन गया है रास्ता कई बार छोटा सिकुड़ भी जाता है कड़क लेटिंग आने से घाव लग जाता है और फिर दर्द होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वो रास्ता सिकुड़ने से या कम कमज़ोर होने से वहाँ पे घाव बन गया है उसमें दर्द होता है तो एक बार उसको आप कन्फर्म कराएँ आ सकते हैं यहाँ पर अगर माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल दूरबीन से जाँच करके पहले डायग्नोसिस बनेगा कि आपको पाइल्स क्योंकि सिंपल पाइल्स में दर्द नहीं होता है घाव बनता है तो दर्द होता है तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ घाव बन गया है तो उसकी फिर आज जांच कंफर्म करने के बाद फिर आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी मोस्ट प्रॉबली आपको मेडिसिन से आराम मिल जाना चाहिए है ना ठीक है बाबूलाल जी बात बात धन्यवाद शुक्रिया फोन करने के लिए आप सुन रहे हैं रेडमोथ वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर आप, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ये बाबूलाल जी जी थोड़े जो खास अम्बाजी से फ़ोन करके अपनी बीमारी के बारे में पूछ रहे थे और बारह महीने पूरे एक साल हो गया इनका ऑपरेशन होने के बाद कभी कभी पाइल्स में दोबारा भी वो चीज़ें आती क्योंकि हम खाना वैसे खाते हैं तो इसीलिए एक बार फिर से चेक करके आप अगर मेडिस, मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे। एक और मैसेज आया है नमस्कार डॉक्टर साहब और रमेश भाई आज हमने आ, आज हमें बुखार बहुत रहता है तो कोई नुस्खा बताइए <laughs> बुखार बहुत रहता है बुखार के लिए तो मैं उपयुक्त तो डॉक्टर नहीं हूँ आपको किसी एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हाँ अगर पेट के कारण आपको कोई तकलीफ हो तो आप बताइए पेट में कोई दर्द है या कोई प्रॉब्लम है <laughs> अच्छा उन्होंने भेजा है मैसेज एक सर मैं वीपी सिंह मेरे को एस जी ओ टी फोर्टी एस ये तो नॉर्मल है अच्छा अच्छा ये एच जी ओ टी आपके नॉर्मल है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीवर की संभावना कम लगती है बट फिर भी उसमें आपकी सोनोग्राफी अगर कुछ हुई हो तो रिपोर्ट डाल सकते हैं और कोई जांच हुई है इसके अलावा है ना ये आपका लीवर का रिपोर्ट नॉर्मल है ये वाला है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये नॉर्मल रिपोर्ट में तो कुछ पता नहीं चलेगा जी जी हाँ इसके लिए आपको खास सोनोग्राफी का रिपोर्ट लगेगा चलिए मैं वी सिंह अगर आप सुन रहे हैं तो सोनोग्राफी अगर आपने किया है तो उसके बारे में बताई और एक्चुअली में ये पेट में जो पानी भर जाने वाली बात है ये क्यों होता है ये तीन कारण दो तीन कारणों से होता है एक तो इन्फेक्शन हो पेट के अंदर संक्रमण अच्छा। होता है और तो जिसमें अपने भारत में सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूबरकोसिस या टीबी बोलते हैं उसके कारण पेट में पानी भरता है दूसरी संभावना है कि आपका लीवर खराब है तो लीवर खराब होने से लीवर सिकड़ जाता है जिसको सीरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं और लीवर का प्रेशर बढ़ने से उसमें खून में से पानी निकल के पेट में भर जाता है लीवर से रिस के तीसरा कारण है जो एडवांस या लं, लंबे समय से कैंसर हो पेट में स्टेज थ्री स्टेज फोर का हुँ, हुँ, तो उसमें भी पानी भर जाता है उसको मेलेग्नाटिस अरस, बोलते हैं हुँ, हुँ, तो पेट में पानी भरने के मेस्टली तीन कारण है टीबी लीवर खराब होना और पेट का कैंसर अच्छा इन तीन कारणों से जो है पेट में पानी मोस्टली बहुत most सारे कारण है लेकिन पॉपुलेशन के लिए जानना जरूरी है कि ये तीन चीजें हो सकती है नमस्कार नाम बताइए साहब बोलिए डॉक्टर साहब है क्या तकलीफ है बताइए मेरे पत्नी का टाइम में होती है बोलिए हैं। हैं। बोलिए सुन रहे डॉक्टर साहब आप तो कभी तीन महीने के बाद जाती है कभी दो महीने में आता है अच्छा, सर अच्छा, तो कम कम आते है इसका कोई उपाय है क्या महीने में टाइम आ जाए अच्छा अच्छा अच्छा तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके लिए आप गायनकोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ विशे हाँ। जिसको कहते हैं और ये अपना ट्रोमा में अभी इनके स्पेशल कैंप भी चल रहे हैं तो आप वहाँ पर ले आ सकते हैं उनको ऊपर भी चल हाँ। रहा है ऊपर भी ले आ सकते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में तो वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशल डॉक्टर है इसी बीमारी के तो आप उनसे संपर्क करें और बताएं ठीक है ना हाँ क्योंकि ये चीजें जो है ना थोड़ी सी जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वही इसके बारे में ठीक से बता पाएंगे और मेडिसिन भी आपको दे देंगे ताकि आप ठीक हो जाए जल्दी ठीक है पत्नी को लेकर जाइएगा जरूर ठीक है ठीक है ओके ओके धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कोटारी जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि आप पेट के बारे में मैं बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं कभी कभी एक बार हमने डॉक्टर टीएन एन सिंह जी टी सिंह जी हमारे साथ थे तो उनसे बातें चल रही थी तो पेट के बहुत सारे अलग अलग बीमारियाँ होती हैं जैसे पहले तो गैसेस के बारे में होता है तो ये गैस क्यों बनता है इसके लिए क्या करना चाहिए हमें बिना दवाई का भी हम लोग अगर इसको ठीक कर सकते हैं या डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं ऐसी कोई बात हो गैस का कॉमन बहुत प्रॉब्लम है और बहुत से लोगों को गैस पास नहीं होती बट उनको लगता है कि गैस बन गई है पेट फूल रहा है तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कारण अपने मिल्क इंटॉलरेंस दूध को टॉलेट नहीं कर पाते तो उसके कारण पर्चर नहीं होता अच्छा। है दूध से फिर गैस बन जाती है तो परतु तो अच्छा तो तो जिनको सेहत में या फिर आप, पा, कमजोर है खाना पचा नहीं पूरा आधा पचा खाना रहता है गैस में तो बैक्टेरिया उसमें से गैस को कन्वर्ट कर देते है तो गैस ज्यादा बनती है तो कम मिर्च मसाले का खाना खाए जिसको गैस ज्यादा बनती है वो दूध का सेवन कम करे और दही का सेवन ज्यादा करें अच्छा दूध तो दूध नहीं पचता है है है तो दही खा सकते दही, देख देख तो दही तो दही दही लाभकारी गैस जिनको बनता उसमें ओके ओके तो की जगह आप का ज्यादा सेवन करें हाँ। दिन में एक बार तो दही चावल जरूर खाएं <laughs> और मिर्च मसाले कम करें जी जी, जी। और घूमने की आदत डालें कम से कम दिन में तीन से चार किलोमीटर घूमेंगे हाँ। घूमने से हाथों में भी जैसे हाथ पाओ मजबूत होते हैं वैसे हाथों का भी फर्क पड़ता है और गैस की प्रॉब्लम अधिकतर घूमने से कम हो जाती है हाँ, और हाँ, कुछ अगर इसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से सलाह करके कुछ मेडिसिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह लेना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ, उसके बाद ये ठीक हो जाता है बस तो अधिकतर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित ना हो और हाँ, धीरे तो धीरे उसको भूलने कोशिश करें अगर आपके डे टू डे लाइफ को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो छोटी छोटी चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे गैस बन रहा है गैस बन रहा है तो मुश्किल होगा पहले आप एक्सरसाइज और अपने खान पान में कंट्रोल करें जी जी सबसे जी। पहले तो आप ये पता लगाएं कि आपको किस चीज से गैस बनती है किसी को कड़ी से बनती है किसी को दाल से बनती है किसी को मिर्ची से बनती है तो पहले तो खुद ही को आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको किस खाने से ज्यादा तकलीफ होती है तो उस खाने को फिर अवॉइड करें नहीं खाएं उसको नहीं। एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त अगर सुन रहे हैं तो दूध अगर आपको दूध से गैस हो रहा है या दूध पच नहीं रहा है तो आप दही खा सकते हैं दही आपके लिए बहुत अच्छा है तो इसके साथ ही एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब के लिखा से लिखा है पेट की कोई मास्टर चाबी बताओ जो पेट कभी ख़राब ना हो <laughs> में पेट कभी खराब नहीं है <laughs> उसके दो ही हैं खान पान का ध्यान रखें जी। और कसरत और व्यायाम और पैदल चलने इस चीज़ की आदत डालें हा, और हा। खाने में ये टाइम व्यवस्थित कर लें कि दो टाइम खाते हैं तीन टाइम खाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे खाएं और सबसे अच्छा है कि रात को खाने के तीन घंटे पहले सोने के तीन घंटे पहले खाना नहीं खाएं तीन घंटे के बाद ही आप सोएं खाना खाने के बाद अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाते तो आपके पेट में गड़बड़ होने की ज्यादा संभावना होती है और ज्यादा मिर्च मसाले तंबाकू शराब इस चीज़ का भी सेवन न करें क्योंकि ये इंसल्ट बोलते हैं जिसको हम एबडामन इंसल्ट जिसे आप अच्छा तो ती ये ये चीज़ें आपके नुकसान पहुंचाती है पेट को जी इस चीज़ के लिए यही है कि व्यवस्थित खानपान और व्यायाम ये दो चीज रखें तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा आप मिर्च मसाले और चिकनई का सेवन कम करें सब्जियाँ फल फ्रूट दालें ये ज़्यादा लें आप तो इससे आपका पेट व्यवस्थित रहेगा चलिए आपको बास्केट चाबी मिल गया है पेट को कैसे ठीक रख सकते हैं इसके लिए डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं एक और मैसेज आ रहा है लिखते हैं आ, काली कुमारी एक चार साल की लड़की है उसके पेट में एक बड़ी सी गाठ है इसका क्या कर सकते हैं आ, इसका अगर आपने कोई जाँच कराई है तो उसकी जांच की रिपोर्ट इस पर एस कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं अदरवाइज सबसे पहले तो इसकी एक सोनोग्राफी करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो गांठ कहां से निकल रही है और किस टाइप की है अगर उससे कंफर्म नहीं होता है तो सी स्कैन करते हैं और फिर गांठ को बिना ऑपरेशन किए कई बार हम सोनोग्राफी से या सी स्कैन से एक पतली सुई डाल के उसका पानी निकाल के जाँच के लिए बेचते हैं कि वो गांठ किस टाइप की है साधारण गांठ है टी की गांठ है कैंसर की गांठ है और फिर उसका इलाज मोस्ट प्रॉबली गांठों का इलाज तो सर्जिकल ऑपरेशन ही होता है चाहे वो साधारण साधारणलेस टीवी की छोटी छोटी गांठें होती हैं उनको ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं बट बड़ी गांठ को तो निकालना होता है तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट प्लान करना होता है कि किस टाइप कि की गांठ है कि छोटा ऑपरेशन करना है या बड़ा ऑपरेशन करना है तो सोनोग्राफी सोनोग्राफी के पानी से गांठ का पानी निकाल के जाँच करना उसके आगे उसका इलाज करना हो जितना जल्दी हो उतना अच्छा क्योंकि आपकी चार साल की बच्ची है इसमें देर नहीं देर नहीं कर, कर। चलिए आपने नाम नहीं लिखा है लेकिन कली कुमारी जो लड़की है उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया आप इसका जल्दी से जल्दी सोनोग्राफी कराएं और ये सब सुविधा माउंट आबू अवेलेबल है हाँ माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में आप ले जाइए उसे दिखाइए जल्दी से और इसका इलाज कराइए और हो सकता है ठीक एक और मैसेज आया है नाम नहीं लिखा है लेकिन बताया कि हाइपर एसिडिटी हो तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए किससे ये पता चलेगा कि यह हाइपर एसिडिटी है हाइपर एसिडिटी में दो चीज़ होती हैं अल्सर हो जाता है तो दर्द होता है या फिर आपको खाना खाने के बाद जलन होती है या खाली पेट जलन होती है तो ये डिपेंड करता है कि आपको पेट के किस भाग में तकलीफ है स्टमक में है या छोटी आँख में है हाइपर एसिडिटी की कभी खरा... और क्या पूछा इन्होंने कैसे पता चलता है हाँ इसमें एंडोस्कोपी से पता लगाते हैं कि पेट में छाले वगैरह हैं या नहीं है हुँ, हुँ, या फिर सिम्टम्स है आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे ही हाइपर पता लग जाती है कि आपको पेट में जलन हो रही है दर्द हो रहा है खाना नहीं खा पा रहे हैं या खाना खाने के बाद आपको आपकी आराम मिलता है आपको तो जैसे ड्यूडन अल्सर बोलते हैं हम लोग जो छोटे हाथ में अल्सर होता है उसमें खाना खाने के बाद आराम मिलता है आमाशय में अगर अल्सर है तो खाना खाने के बाद वो बढ जाता, जाता है। पेट में जलन जा। होती है छाती में जलन होती है तो इसकी कोई डायरेक्ट जांच नहीं है होती है पीएच मेनोमीट्री वगैरह बोलते हैं हम परंतु वो बहुत एडवांस में जिसमें कोई दूसरी बीमारी को पता लगाना हो तो हाइपर एसिडिटी तो बेसिकलीमन है और पेशेंट की बोलने से हमको समझ में आता है की इसको हाइपर की प्रॉब्लम है जिसमे एसिडिटी होना जलन होना और दर्द होना ये दो चीज चीजें शामिल तीन चीज बहुत ही अच्छी बात सिंपल तरीका है की आपको हाइपर है तो खाने के बाद जलन होना और डकारे आना ये सब चीजें शामिल हैं और इसके लिए कोई बहुत बड़ा टेस्ट या फिर जांच करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा तकलीफ़ है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो उसमें हम लोग कुछ एडवांस जो टेक्निक आ गए हैं उसमें टेस्ट करा सकते हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार जी जी बोलिए नाम बताइए हाँ वाघेला जी बोलिए कैसे हैं आप बस ठीक हूँ मैं मैं कोटारी साहब के बात कर ये कहता हूँ जी जी कोटारी साहब सुन रहे बताइए हाँ तो ग्लोबल हॉस्पिटल जो है वहाँ रिपोर्ट कराने तो के लिए आए तो वहाँ खर्चा कितना होता है बहुत तो महंगी है की आम आदमी के लिए भी चाहिए अच्छा अच्छा साहब बताएंगे जहाँ गुजरात में आए हाँ तो वहाँ रहने की सुविधा होती है जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आए तो नहीं बाहर काफी व्यवस्था है ठहरने की और अगर जो एडमिट होते हैं भर्ती होते हैं तो फिर हाँ, उसमें खाने पीने की और रहने की सब सुविधा हॉस्पिटल की तरफ से हाँ वाघिल जी का फ़ोन आया था उन्होंने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर गुजरात से हम लोग आते हैं तो वहाँ रहने की सुविधा है क्या वो उनका सवाल था हाँ, तो और धर्मशाला वगैरह आसपास काफ़ी है हाँ और अगर भर्ती होते हैं तो फिर एक दर्दी के साथ एक आदमी या दो आदमी ठेर सकते हैं और हॉस्पिटल में उनकी खाने की व्यवस्था हो जाती है और जहाँ तक उसका कीमत की बात है इलाज की इलाज कीमत की? की बात है वो काफ़ी रियायती दर पर होती है और जो चीज़ बाज़ार में सौ रुपए में होती है वो हमारे यहाँ चालीस से पचास रुपए में हो जाती है और अगर दर्दी गरीब है उसको सहन शक्ति नहीं है ज़्यादा खर्चा करने की नहीं, तो नहीं, उसमें हम कंसेशन भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे फ्री इलाज भी होता है चलिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अभी हमारे दोस्त जिन्होंने फ़ोन किया था उनके लिए अच्छी सुविधा है आप एक बार अपने आकर देख सकते हैं एक बार देख के जाइए और डॉक्टर साहब से मिलकर जाइए क्या हो सकता है कैसे हो सकता है तो एक बार खुद आके हॉस्पिटल में आप सारी चीजें सारी सुविधाओं को देखिए और फिर आ, उसके बाद तो आइए हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार नमस्ते मैं मोहनलाल कुमार बोल रहा हूँ रोहेडा ऐसी जी बोलिए मोहन जी बोलिए मेरा निवेदन कितने साल की है हाँ साल क्रॉस है। अच्छा 85 85 से दो दिन पहले यहाँ अपने ब्रह्मा कुमारी में जो है डॉक्टर है न उनके द्वारा वो करवाया अपने और चार दिन पहले पालनपुर में वो करवाया था अपने इसका सोनोग्राफी तो उसमें अल्सर बताया और सूजन बताई है हाँ तो उसमें अगर देखो लीवर में अल्सर नहीं होता है मोस्टली गांठें अगर होंगी गा, हा, अगर हाँ अगर गांठ है तो जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें एक निडिल डाल के पानी डाल के बिना बेहोश किए सोनोग्राफी से ही हम निकाल लेते हैं और ये पहले ए? पता लगाते हैं कि गांठ किस टाइप की है साधारण गांठ है या कैंसर की गांठ है फिर उसके हिसाब से इलाज करते हैं क्योंकि एटी की एज है 85 की एज में ऑपरेशन भी हम सोच समझ के करते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कितनी रिस्क है hmm. आ, तो इसके पहले सबसे पहले तो उसका पानी निकलवा के जांच करवाएं कि वो किस टाइप की किस प्रकार की गांठ है उसके बाद पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको हम पता लगाते हैं मेडिकल कंडीशन की वो ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं है तो ऑपरेशन के अलावा नहीं वो आप उसके पहले ये कन्फर्म हो अगर वो एटी की एज है और ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है तो कुछ टेबलेट्स भी अवेलेबल होती है हाँ तो, तो वही आपको हाँ, एक बार आना हाँ, पड़ेगा मेरे पास मैं उनको अच्छा, देख के फिर जांच करवा के आपको बता सकता हूँ हम तो क्या उनको अच्छा, मदद कर सकते हैं number, please, आप, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू आबू में ऊपर माउंट आबू ग नहीं अब ग्लोबल हॉस्पिटल में ही आ जाइए आप सीधे है ना सुबह नौ से शाम को पाँच बजे तक हम वही रहते हैं डॉक्टर कोठारी दिलीप कोठारी नौ से शाम को पाँच बजे तक वही रहते हैं हम लोग है ना जी थे थे थे थे थे। ओ, थे। वो थे। सब रिपोर्ट लेके आइएगा सब रिपोर्ट लेकर आइए मोहनलाल जी ठीक है सारी रिपोर्ट जी जी ओके ओके धन्यवाद शुक्रिया मोहनलाल जी आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और पेट से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं और उसके पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं अच्छा लगता है तो चलिए पेट से जुड़ी बातें जो है बहुत सारी है अलग अलग चीजें होती हैं के लिए आपने पूछा इसका कोई टेस्ट नहीं है लेकिन एडवांस में इसकी टेस्टिंग जांच की जा सकती है लेकिन कॉमन आपके छाती में जलन हो रहा है डकारें आ रही है या हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो इसमें आप उसको समझ सकते हैं तो एक और दो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो हेलो जी नमस्कार हाँ हा, नाम बताइए मैं अशोक भाई बोल रहा था अशोक भाई स्वागत है कैसे आप बाहर हाँ. हॉस्टल वगैरह में मेंस्टल रहता है किडनी तो साथ हुआ गया गया गया गया। उसका बड़ा, बड़ा, सोनोग्राफी तो तो में आ गया था उसका लेकिन काफी समय हो गया लेकिन अभी उसका भूख वापस डेवलप हो रहा है और खाने में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता है तो इसके लिए क्या वापस वगैरह कराना रहेगा या क्या करना चाहिए कुछ मिलता मिलता है मिलता हाँ, है जैसा हाँ, वो बात सही आपकी अपन तो ये बताएं उनका वजन कितना है वजन ज्यादा है कि रिजनेबल ऑर्डनरी हाँ? वेट वाले हैं वो हाँ बेटे, या हाँ, हाँ बेटे का वजन कितना ज्यादा वजन तो नहीं है, हाँ, वो के है अच्छा तो कई बार उसमें क्या सोनोग्राफी में फैटी लिवर लिखा उन्होंने कराया था तो उसमें क्या लिखा उन्होंने फेटी लीवर दिखाए फैटी फे, फे, हाँ तो फैटी लीवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो ज़्यादा वजन होने से या ज़्यादा तेल चिकनाई खाने से या जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी फैटी लीवर हो जाता है तो इसमें अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उनको अब एक ब्लड टेस्ट करना पड़ती है जिसमें एसजीओटी जी एस बोलते हैं अगर एस डी बढ़े हुए हैं तो फिर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर एस डी नहीं बढ़े हुए हैं तो उनको अपना तेल घी चिकनाई कम करना पड़ेगा थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और एक लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ेगा लिपिड जिसमें ट्राइग्लीसराइड और सब कोलेस्ट्रॉल अगर पता लगाते हैं तो एच डी ओ टी एच डी पी टी और ब्लड टेस्ट में फेट कितना है वो लगाना पता है तो अगर फेट ज्यादा है तो उसको फेट कम करने की दवाई देनी पड़ेगी है ना और ये सब रिपोर्ट नॉर्मल हैं तो डाइट में चिकनाई कम करके एक्सरसाइज करके थोड़ा सा वजन कम करेंगे तो उनको आराम मिलेगा फेटी लिवर का श्योर श्योर बिल्कुल मोस्ट वेलकम ओके ओके चलिए ये थे अशोक जी आप रोड से बात कर रहे थे और इन्होंने अपने लड़के के बारे में जो हॉस्टल पे पढ़ाई कर रहा है फैटी लीवर की समस्या है तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है लेकिन इसके लिए जांच करके ठीक ढंग से दवाइयाँ या फिर मेडिसिन डाइट सिस्टम का फॉलो करते एक्सरसाइज का फॉलोअप करेंगे तो ठीक हो जाते हैं कोई धरने की बात नहीं इसमें दवाई तो आगे बढ़ते हैं और इस तरह के कई चीज़ें हैं पेट में कभी कभी मोस्ट मोस्ट प्रॉपरली जब हमारे लोग हैं कॉन्स्टिबिशन से प्रॉब्लम रहता है कॉन्स्टिबिशन बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है तो इसका क्या करें कैसे कॉमन दवाई मिलेगी या फिर हम लोग कुछ एक्सरसाइज या फिर आ, खाने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा पब्जी के लिए तो मेनली खाने का ही त, खाना चेंज करना होता है और एक्सरसाइज करनी होती है पानी ज़्यादा पिए हर घंटे में एक गिलास दो गिलास जितना आप ले सकते हैं पानी लें सब्जियों का और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें चिकनाई वगैरह कम खाएं अगर आप रात को सब्जियां वगैरह ज्यादा खाते हैं तो आपको हाई रफेज डाइट बोलते हैं जिसमें लेना होता है और साथ में अगर कब्जी है तो उन लोगों को दूध फायदेमंद होता है रात को एक गिलास दूध पी के सोएं और थोड़ी वॉकिंग या रनिंग एक्सरसाइज करें तो इस सबको कब्जी के संबंध है इसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको दवाई की जरूरत पड़ सकती है तो जहाँ तक हो सकता है ऑर्डनरी कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई को उपयोग न करें डाइट और एक्सरसाइज से अपने आपकी कब्जी को कंट्रोल करें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को कब्ज का अगर शिकायत है उसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर ने बताया है हेलो हेलो जी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ हाँ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको बोलिए है, क्या नाम है आपका मेरा नाम सर क्या नाम हरी रामिया हरी जी बोलिए बोलिए डॉक्टर सुन रहे हैं आपको बताइए मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है क्या है मेरे बारह महीने से बीमार हुए और खाद में की और होता है है है है थोड़ी होती निकल जाता तो इसका कोई इलाज ऑपरेशन होगा आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हैं आप अच्छा आप तकलीफ क्या वो बताएज हो रहा है अपेंडिक्स हो रहा है अपराज अच्छा आपकी तो ठीक से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप बताइए एक बार कोशिश करके या किसी और ऐसी बा बात करवाइए ऑपरेशन होगा ऑपरेशन तो का होता है। रात को सतना सतने को कैसे लड़की को छेड़छाड़ करते हैं हाँ तो ये तो फिर आपको यूरोसर्जन को जब पेशाब के डॉक्टर है उनको दिखाना पड़ेगा आपको है ना पेशाब के डॉक्टर से होते हैं यूरोलॉजिस्ट उनको दिखाना होता है ये कोई गंभीर समस्या नहीं है ये बहुत साधारण बात है बहुत से लोगों को होती है आप किसी यूरोसर्जन को या यूरोजिस्ट को दिखाएं तो आपकी समस्या हल हो जाएगी है नोमा हॉस्पिटल में यूरोर्जन है उनसे मिलना आप ठीक है हाँ हो जाएगा हो जाएगा यूरोजिस्ट से मिलना आप नाम लिख लेना यूरोलॉजिस्ट ठीक है ठीक तो है, है।, है? तो टीबी का तो, कोर्स, वो वाला वो तो ठीक हो जाएगी तो उसके लिए तो बीमारी नहीं है बड़ी छः छः महीना आपको गोलियाँ लेनी है वो कंटिन्यू अगर लेते हैं और वो ट्रोमा वाले आकर भी देते हैं आपको गाँव में तो उनसे आप अगर एक बार रिपोर्ट लिखा के और मेडिसिन शुरू कर देना आप ठीक है इसका? नहीं इसमें कोई जरूरत नहीं है नहीं और ये कोई बीमारी भी नहीं लगती मुझे है ना ठीक है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है टीबी के कारण आप दवाइयाँ शुरू करेंगे खाना अच्छी तरह ऐसी खाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा आपका मेन है खाने का अच्छी अच्छी चीजें खाया करो हेल्थी डाइट खाया करो सब्जियाँ और दवाइयाँ जो है टाइम पे लेना है दूध फल सब्जियाँ अच्छे से खाओ ठीक है ओके थीज़ थीज़ थीज़ थीज़ थीज़ वो सब सब वो, थीज़ थीज़ थीज़ आप वो तो नहीं आप से बात करें तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक है ओके okay. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी बातें हो रही थी हमारे दोस्त जो बात कर रहे थे अभी और कई चीज़ें होती हैं हम लोग अपने मन से भी काफ़ी चीज़ें जो है बड़ा कर लेते हैं लेकिन एक्चुअली हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होनी है होती रहती है लेकिन आपको अपने आप को संभालना है और खाना टाइम पर खाना है अच्छा खाना खाना है फल फ्रूट सब्जियां वाला सब चीज़ों को खाना है और दूध पीना है रोज़ एक्सरसाइज करना है इससे आपका जो है हेल्थ अच्छा बना रहता है एक और मैसेज आया है मेरा नाम बीमा राम है सर मेरे मुंह पर छोटे छोटे मुहावसे हो रहे हैं तो आप मेरे को दवाई बताओ <laughs> <laughs> मुहासू के लिए आपको चमड़े के डॉक्टर को पास जाना पड़ेगा स्किन स्पेशलिस्ट टी एन सिंह जी आते हैं तो तब हम पेट के डॉक्टर हैं है आपको सलाह नहीं दे पाएंगे ठीक है दो चार दिन दो चार हफ्ते के बाद टी एन सिंह जी आएंगे जो स्किन स्पेशलिस्ट है पिछली बार तो थे वो तो उनसे आप इन बातों का जो है मेडिसिन वो बताएंगे और अगर आपके नज़दीक में कोई स्किन स्पेशलिस्ट है तो आप उनके पास भी जा सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आप सुना हैं रेडम 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर कोटारी जी जो पेट के विशेषज्ञ हैं उनसे बातें हो रही हैं और पेट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कभी कभी हमारे पेट में जलन ऐसा बोलते हैं आ या पेट फूलना इन सभी चीजों के लिए क्या किया जाए अभी जो तीन चार लोगों के क्वेश्चन थे जी जी जो उस हमने सजेस्ट किए हैं उसी को फॉलो करना है जिसमें डाइट एक्सरसाइज का ही मेन रोल होता है पेट के लिए कौन सा एक्सरसाइज अच्छा एक्सरसाइज सबसे अच्छा है वॉकिंग चलना पैदल चलना अच्छा पैदल पैदल चलना या दौड़ना दोनों में से कोई काम करे कितना टाइम तक कर, ये तो आपकी स्टेमिना पे डिपेंड करता है बहुत से लोग दो चार किलोमीटर चलते हैं कुछ लोग पाँच किलोमीटर चलते हैं तो कम से कम दो तीन किलोमीटर रोज चलने के आदर डाले तेज ज़ थेज। हम्म थोड़ा तेज चलिए थोड़ा तेज़ चलना तो उससे आपको फायदा मिलेगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं वो तेज़ चलें थोड़ा सा धीमे पैदल जगह करते हैं तो तीन किलोमीटर कम से कम टारगेट रखिए धीरे धीरे आप बढ़ाते जा सकते हैं और थोड़ा दौड़ लगाएंगे जॉगिंग करेंगे तो भी अच्छा है और ग्रुप के साथ कभी कभी अकेला चलने में दिक्कतें होती हैं तो दो चार लोगों के साथ मिल अगर आप चलते हैं तो तीन चार किलोमीटर आराम से अच्छी तरह से आप चल सकते हैं जी हाँ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में डॉक्टर कोटारी जी से बातें हो रही हैं तो जैसे कि डॉक्टर साहब पेट का कैंसर कहते हैं या कैंसर पेट में होता है तो इसका कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं क्या इसके सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बताइए हाँ पेट के अंदर दो चीज़ें हैं एक तो लीवर स्प्लीन किडनी बच्चा आदानी इन चीज़ों के कैंसर होते हैं दूसरा आंतों से संबंधित कैंसर होते हैं हुँ, हुँ, एक को सॉलिड ऑर्गन बोलते हैं और एक को वि हलो ऑर्गन बोलते हैं सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें किसी भी एज ग्रुप में अगर कैंसर होता है तो वो दर्द वगैरह से प्रेजेंट नहीं करता है हुँ, हुँ, जो शुरू के सिम्टम होते हैं वो होता है भूख नहीं लगना वजन कम होना थकान रहना या फिर लीवर की संभावना है तो गांठ होने की संभावना है या पीलिया होने की संभावना है आँतों से संबंधित कैंसर हैं अगर ऊपर के पेट के भाग में कैंसर होता है तो उल्टियाँ होना खाना खाने के बाद दर्द होना ये होना है। ये कमजोरी और उसके साथ भी हो सकता है अगर आँतों के कैंसर हैं तो उसमें या तो लूज मोशन होते हैं कब खून निकलता है रेटिंग के रास्ते से वजन कम होता है एडवांस कैंसर में आँतों में ब्लॉक भी हो सकता है आ, ओल्ड एज में जब अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया बोलते हैं कि कुछ दिन दस्त लगना कुछ दिन कब्जी होना कुछ दिन दस्त लगना कुछ दिन कब्जी होना वज़न कम होना भूख नहीं लगना ये सब उनकी निशानी है तो जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है दो चीज़ों से हम पता लगाते हैं अधिकतर अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन 90 परसेंट कैंसर का डायग्नोसिस इनसे हो जाता है अगर हाथों के कैंसर हैं तो दूरबीन से उसमें जांच करके कैंसर कहाँ पर है और उसको टुकड़ा लेके कंफर्म करते हैं कि वो कैंसर है कि नहीं है तो सी स्कैन दूरबीन से जाँच करके बायोपसी करना टुकड़ा ले उसका स्टेजिंग करना किस स्टेज में कैंसर है कि ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उसके हिसाब से फिर उसका प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम दो तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं सर्जन कीमोथेरापिस्ट रेडियोलॉजिस्ट और तीनों मिलकर उसको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं <laughs> तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड मतलब किसी बिना कारण से आपका वजन कम हो रहा है और भूख नहीं लग रही है एज आपकी पचास पिचपन के आसपास है हाँतों में खाने पीने में आपको रुचि नहीं है उल्टियाँ हो रही हैं खून आ रहा है लेटरिन के रास्ते से तो आपको कैंसर होने की संभावना हो सकती है और अर्ली कैंसर में और आजकल बहुत सारे कैंसर में एडवांस कैंसर भी होता है तो उसमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी उसको छोटा कर देते हैं फिर ऑपरेशन से वो ठीक हो सकते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो पेट कैंसर पेट के आजकल क्यूरेबल हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर सही वक्त पे सही इलाज किया जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें धैर्य रख के अपने को इलाज करना होता है डॉक्टर साहब एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि लेप्रोस्कोपी बोलते हैं तो ये क्या है नहीं प्रोसीजर प्रोसीजर है है अच्छा ये प्रोसीजर जैसे पेट के ऑपरेशन अपेंडिक्स के हरिया के पित्त की थैली के दूसरे आंतों के बच्चा दानी के ऑपरेशन तो वही रहता है लेप्रोस्कोपी के अंदर हम पेट नहीं खोलते हैं दूरबीन एक छेद पांच मिलीमीटर या दस मिलीमीटर का छेद बना के से दूरबीन डालते है गैस भरते हवा और टीवी पे ऊपर देखते हुए ऑपरेशन करते हैं और उसमें तीन चार छोटे छोटे छेद बनते हैं अच्छा ओह ओके हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए सिंगल आते हैं ठीक है जी तो जो चीजें पेट खोल के होती थी पहले बहुत सारे ऑपरेशन आजकल लेप्रोस्कोपी से होते हैं दूरबीन से लेप्रोस्कोपी और ओपन उसमें फर्क यही है की सिर्फ एक में चीरा लगता है और एक में चीरा नहीं लगता है दूसरा इसमें चीरा नहीं लगने से पेशेंट को दर्द कम होता है इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं पस पड़ने के चांस नहीं होते हैं और रिकवरी बहुत जल्दी होती है कोई अगर पेट ओपन करके ऑपरेशन करते हैं वो पेशेंट का डिस्चार्ज अगर सात दिन में होता है अगर दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं तो दो दिन में घर जाने की संभावना अच्छा अच्छा तो उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो सेम रहता है बट शॉर्ट टर्म में फायदा होता है कि चीरा नहीं लगता इन्फेक्शन नहीं होता दर्द नहीं होता रिकवरी जल्दी होती है तो अधिकतर ऑपरेशन आजकल दूरबीन से किए जाते हैं लेप्रास्कोपी से जो कि सुविधा हम लोगों के पास है हम लोग बेसिक और एडवांस दोनों लेप्रोस्कोपी करते हैं जैसे लेटिन का रास्ता बाहर आना हाइटस हरनिया है पित्त की थैली के ऑपरेशन है बच्चा के हैं अपडिक्स के हैं हरनिया के हैं हाइटस हर्निया के हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑपरेशन दूरबीन से हो सकते हैं सही ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि दूरबीन से जिस तरह से ऑपरेशन होता है उसमें टाइम भी कम लगता है और दो दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है और इन्फेक्शन जो बोलो वो सारी चीज़ें भी कम हो जाती हैं और रिजल्ट वही है सेम सेम रिज़ल्ट सेम रिज़ल्ट है।, है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये बातें जानकर खुशी होगा क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें जो हैं आए हुए हैं जिसका हम लोग अच्छी तरह से जानकारी लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं कई बार होता है कि कैंसर हो गया अब क्या होगा इस डर से हम लोग घर में बैठे रहते हैं और कई लोग पैसे के बारे में सोच के और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं पहले आप कोई भी चीज़ हो कैसा भी ट्रीटमेंट हो लेकिन पहले उसकी जानकारी आप लेते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक पंद्रह बीस मिनट आप बातचीत करते हैं सभी अपने मन की शंकाओं को पूछ लीजिए कई बार होता है कि डॉक्टर साहब से हम लोग ठीक से बात ही नहीं करते हैं तो उसमें भी दिक्कतें है होती हैं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर के बारे में कि मरीज ऑपरेशन का सोच के घबराता है कि ऑपरेशन में रिस्क है क्या है मेरा ये कहना है कि अगर ऑपरेशन में दस परसेंट भी रिस्क है दो परसेंट भी रिस्क है तो वो नहीं कराने से तो अच्छा है क्योंकि आप कोई इलाज नहीं कराएंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट रिस्क है वो आपको ठीक तो होना नहीं है तो इसमें डरने की कोई संभावना नहीं है हाँ, नहीं कराने पर हंड्रेड आपकी प्रॉब्लम है कराने में दो परसेंट लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे कि हम रोड पर चलते एक्सीडेंट होते हैं परंतु हम रोड पर चलना बंद तो नहीं कर देते रोड पे चलते हैं <laughs> ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मेरा भी कहना यही था कि अगर आप डॉक्टर से बात करते हैं और ट्रीटमेंट का तरीका जान लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है आपके मन के जो डर हैं वो कम हो जाते हैं और जो आप अपने मन से सोच रहे हैं किसी ने बोल दिया आपको नए नए ऑपरेशन में ये बहुत right. दिक्कतें होती हैं तो आपने वो सोच लिया एक्चुअली में आप तो डॉक्टर से मिले नहीं गए नहीं क्या है ऑपरेशन का सिस्टम आजकल जो नए टेक्नोलॉजी जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे लेप्रोस्कोपी के बारे में दूरबीन से ऑपरेशन होता है जिसमें बहुत कम टाइम भी लगता है और कोई चीरा वगैरह नहीं पड़ता है दर्द भी कम होता है तो ये सारी चीज़ें जो है हमको अगर मालूम पड़ता है तो हम अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे और हमारी बीमारी से हम ठीक हो जाएँगे एक और मैसेज आए सर आई एम विनोद एज ट्वेंटी थ्री वेट फोर्टी सर मेरे को 2004 में पीलिया हुआ था जिसमें एसपीजीटी 400 थी और सोनोग्राफी में बड़ा हुआ लीवर बताया था और उसके बाद 2016 और 17 से मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे हैं फिर भी मुझे बुखार बहुत आ, बुखार बुखार और लगा रहता है आ, फिर भी मुझे बुखार भूख भुक नहीं लगता है नहीं लगता है हाँ तो उसमें फीवर का कारण आपको पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो कि और कोई बीमारी तो नहीं है जरूरी नहीं है कि दो के चौदह की बीमारी वही की वही आपकी चल रही हो दूसरा अगर आपको लीवर से संबंधित लगता है प्रॉब्लम तो एक सोनोग्राफी एलएफटी जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें एस जी ओ सब सब आ जा सब आ जाता है तो आप करवा लीजिए अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो फिर बुखार का दूसरा कोई कारण हो सकता है उसके ऊपर फिर ध्यान देंगे कि उसके बुखार के और क्या कारण है? ठीक है ना तो आप पहले आप लीवर की जाँचें करा लीजिए कि हिपेटाइटिस बी है सी है क्योंकि वायरस से इन्फेक्शन होता है उसमें टाइप भी होते हैं ए बी सी तो बी और सी क्रॉनिक होते हैं वो तीन चार साल पाँच साल दस साल भी चलते हैं तो उसकी भी आपको टेस्ट करानी चाहिए कि बी और सी तो नहीं है और बी और सी है भी सही ओपन तो अगर लीवर फंक्शन नॉर्मल है तो बुखार नहीं आना चाहिए आपको हुँ, हुँ। तो अभी दो चीज़ें एक तो लीवर टेस्ट कराना है फिर उसके बाद बुखार के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा तब जाके अगर लीवर के कारण है तो फिर उसका इलाज स्पेसिफिक है आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी उसकी कुछ समय तक लेनी पड़ेगी नहीं वो उसमें वायरस अगर है इन्फेक्शन है तो जब तक वायरस क्लियर नहीं होता वो तब तक, तक, तक दवाई या या पन तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं तीन से छः महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं ओक चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो या सी हो ओके ओके चलिए विनोद जी अगर आप सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि छः सात महीने का आपका ट्रीटमेंट यानी दवाइयाँ ले लेंगे जो भी हो अभी ट्रीटमेंट आप करने के पहले लीवर टेस्ट कराइए और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलेगा कि बुखार किस लिए अगर लीवर के बीमारियों के कारण बुखार है तो दवाइयाँ शुरू करने से छः महीने में आप ठीक हो जाएंगे तो घबराने की कोई बात नहीं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए डॉक्टर साहब वक्त हो गया आपसे लोगों से धन्यवाद थैंक दोस्तों से इजाज़त लेने का आप हमारे इस कार्यक्रम में आएँ और अच्छी जानकारी देने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच चलिए दोस्तों आज के इस आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में कार्यक्रम में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेगा तब तक हम आपसे चाहते हैं इजाज़त नमस्कार